जितने क्वेश्चंस जुड़ रहे हैं वो हम चाचा जी से पूछकर एड्रेस कर, कर पाए तो हमारी आज की थीम है फ्रीडम फ्रीडम um, एक ऐसी चीज है जो एक हर चीज में अप्लाई होती है तो फ्री रिसोर्सेज हम चाहते हैं जैसे कि हवा पानी फ्री होना लाजमी है राइट उसके साथ साथ जितने रिसोर्सेज हम यूज करते हम हैं हम चाहते हैं कि वो भी फ्री रहे सेकेंडली um, हम चाहते हैं कि हमारा जो रूटीन है Uh, अभी ऐसा है कि हम सैटरडे संडे को छुट्टी चाहते हैं या हम समर वेकेशन और विंटर वेकेशंस में कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो ये इम्प्लाई करते हैं कि हमारा जो रूटीन है वो हमें पूरा नहीं पड़ रहा तो वो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है या कितना होना चाहिए हमारी टेंडेंसी कि हम छुट्टी चाहें और थर्डली इंडिपेंडेंस की जो बात है हर एक इंसान इंडिपेंडेंट होना ही चाहता है तो हम कैसे इन्श्योर करें कि हम हर पल इंडिपेंडेंट रह पाए इसी के साथ साथ हम आ, काफी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास तो हम उसके साथ साथ वो भी एड्रेस करते रहेंगे और आप चाहे तो भी क्वेश्चंस भेजते रह सकते हैं जो कि चाचा जी बीच बीच में टेक अप करते रहेंगे तो चाचा जी आई वुड वांट की आप हमको आ, मुफ्त रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा लाइट like डालें नमस्कार देखिए कोई बालक जब पैदा होता है तो वहीं से चलते हैं जिंदगी तो वहीं शुरू होती है तो वो एक किसी देश में पैदा होता है कोई संविधान उस पर लागू रहता है किसी घर में पैदा होता है पैदा होते समय उसकी एक माँ होती है पिताजी होते हैं है ना, परिवार होता है एक किसी जगह पैदा होता है वहां पर कोई भाषा होती है कोई संस्कृति होती है कोई सभ्यता होती है और उसके साथ फिर जुड़ी हुई जो भी आपने बात की हवा पानी मट्टी ये सब भी होती है तो बालक जब पैदा होता है तो कोई पेमेंट करके तो आता नहीं है ना तो इसको ये उपलब्धि होता है जिसमें इतनी सारी चीजें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक आ, सामान के रूप में रिसोर्सेस और उससे ज्यादा बड़ा जो एक संस्कृति सभ्यता कल्चर है ना एक इतिहास एक प्रकार का आगे भविष्य की योजना वो सब को लेके पैदा होता है वो तो खुशहाली के बाद इतनी बनी कि उसको कुछ पेमेंट नहीं करना है है ना तो ये जो अच्छा साथ में टिफिन लेके भी नहीं आता है तो आप देखोगे तो उस और खाने की चिंता भी नहीं है तो जब पैदा होता उसके पहले ही उसके लिए जो भी आहार है दूध के रूप में वो माँ के शरीर में उपलब्ध हो ही जाता है तो प्रकृति ने हमारे को सब कुछ दिया ही हुआ है और मानव परंपरा का भी बहुत सारा देन है दोनों तरीके से चीजें लेकर बालक पैदा हो रहे हैं और इसीलिए खुशहाली होती है कि बालक को हमारे सबके लिए हम सब खुशी इसीलिए होते हैं कि है ना इतनी बड़ी चीजें उसको मिलती हैं और वो आगे के लिए कुछ बड़ा रिसोर्स बनता है तो पहली बात तो ये बनती है कि यह सारा जो है इतने समृद्धि के साथ बच्चा शुरू करता है अभी दिक्कत इतनी है कि कुल मिलाकर जो भी संस्कृति सभ्यता में वो पैदा होता है वो संस्कृति अपने में पूर्ण होना सभ्यता अपने में पूर्ण होना या अपूर्ण होना इतने मुद्दे हैं। तो आज तक धरती पर जो भी बालक पैदा हो रहे हैं, वो चूंकि संस्कृति और सभ्यता अधूरी है इस अधूरी सभ्यता और अधूरी संस्कृति के कारण उनमें जो आगे चल दिक्कत आनी है वो आएगी उसका दूसरा स्वरूप है कि विधि भी अधूरी है और व्यवस्था भी अधूरी है तो एक तरफ जो खुशहाली का कारण बनता है आगे चल के वही समस्या का कारण बनता है ये तो हो गया संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के रूप में दूसरा जो मुद्दा देखेंगे कि जो भी रिसोर्सेस है ये आसमान है हवा है पानी है मिट्टी है है ना ये ये देखेंगे तो इसका कोई दाम नहीं है ना एक गाय है पेड़ है इसका क्या दाम करेंगे आप ये बेसिकली देखा जाए धरती पूरी अपने आप, अपने आप में एक अनमोल चीज है और ऐसी अनमोल वस्तु हमको मिली और उसका हमने मोल भाव शुरू कर दिया यहां से जो हमारी प्रॉब्लम शुरू होगी अब मोल भाव क्यों करना पड़ा क्या कर क्या दिक्कतें हुई अब उसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से बात समझ में आई कि हम लोगों को साथ में जीना नहीं आया तो हमने धरती के टुकड़े करना शुरू किए। जितने जितने धरती के हमने टुकड़े करते चले गए उतना उतना ही हमने यहां पर एक दाम नाम की कोई चीज है वो निकालना शुरू करी और उसके साथ जुड़ गया कब्जा जिसने जितना कब्जा किया उतना चीज उसका हो गया और इसके आधार पर ये तमाम तरह की दिक्कतें आ गई अभी इसमें ये भी समझना जरूरी है कि धरती किसी एक आदमी की इधरती किसी एक परिवार की इधरती किसी एक राष्ट्र की है क्या प्रश्न ये है तो आज तक हमारी जो भी मान्यता बनी है उसमें हम यही तक सोच पाए पहले हम सोचते रहे धरती भगवान की है ना धरती तो मिली लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं फिर हम अभी यहाँ पूरे देशों में देखेंगे तो यहाँ बैठ गए हैं कि धरती जो है अभी सरकार की है है ना? और वो जनता को लीज पे दे रखी है इस मान्यता में आ गए तो यहाँ से एक नया नया विचार की तरफ हमको जाने की जरूरत है कि ये धरती हमारी है हम सबकी है हम हमारी जब बोलते हैं तो एक अलग चीज है साउंड करती है हमारी का मतलब हम ये जो मैं और जो पराया अपना पराया जो था जब तक ये अपना पराया विलय नहीं होता तब तो तक ये धरती हमारी है इसको हम प्रमाणित नहीं कर पाते तो ये जो मध्य दर्शन है जिसके आधार पर हम लोग ये जो बातें कर रहे हैं इसमें ये बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से ये जो अभी टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ संसार है जब तक ये व्यवस्थित नहीं हो जाता हम एक व्यवस्था के साथ हम खड़े नहीं हो जाते तब तो तक ये धरती का दाम हमको लगते रहेगा और ये हमारे लिए दुख का कारण है और ये हमारा फेल्यूर है अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो हम फेल हो गए हैं क्योंकि हम हम होके नहीं जी पा रहे हैं। हम होने का मतलब एक परिवार है और परिवार होने का मतलब एक व्यवस्था है अभी तक हम अपने पराये आय के दीवार में जी रहे हैं, तो उसमें कोई परिवार नहीं बना उसमें कोई ना समाज नहीं बना कोई गांव नही नहीं बना कोई राष्ट्र नहीं बना कोई अंतर्राष्ट्र नहीं बना जब तक ये परिवार मूलक विधि से हम तैयार नहीं रहते तब ये एक व्यवस्था की धरती है व्यवस्था के लिए है और उसका मालिक एक्चुअली व्यवस्था है क्योंकि प्रकृति में एक व्यवस्था है है ना इसी प्रकार से मानव में जब व्यवस्था होता है तो फिर ये धरती एक समाज की संपत्ति बनती है और समाज की संपत्ति बनने के वजह से कोई कोई मूल्य नहीं होता इसको बेचा खरीदना और ये जो बातें हैं कितना दुर्भाग्यशाली है हम की आज धरती बेची जाती है पानी बेचा जाता है, है ना और आप आगे चल के देखेंगे कि हवा बेचना हम शुरू खरीदे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है और ये हमारे दुख का कारण बनने वाला है तमाम संघर्ष इसके कारण होने वाले हो ही रहे तो ये स्थिति अब बन ही गई है तो एट प्रेजेंट जब तक वो व्यवस्था जिसके हम बात कर रहे हैं वो नहीं बनती तब तक इसको हम कैसे देखें कि जो रिसोर्सेज के लिए हम मोलभाव भी करते हैं तो अब इसमें दो चीजें हैं बहुत स्पष्ट है ये समझ में आना चाहिए एक तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो तो हमको गिफ्ट है, है ना टेक्निकली तो और उस नेचुरल रिस, रिसोर्सेस के ऊपर ह्यूमन एफर्ट को लगता है जिसमें कि चीजें फॉर्म लेती हैं नया शेप लेती है जैसे हम बैठे हैं ये अभी हॉल में आप बैठे हैं आपके हाथ आप में माइक है मटका है जो भी है है ना तो अभी जब तक हम धरती को अनमोल और है ना नई पहचान पाते हैं वो, वो तभी होगा जब हम व्यवस्था में जियेंगे यदि ये बात बनती है तो दूसरा मुद्दा आता है कि अब मानव का जो श्रम है उसका हम सम्मान कर पाते मानव का जब श्रम का सम्मान करते हैं तो जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उसमें हम श्रम का मूल्यांकन करते हैं और वो श्रम के बदले श्रम देते हैं तो ऐसा नहीं कि अब वस्तु का हम मोलभाव नहीं करेंगे वस्तु का मोलभाव अब पैसे के आधार पर नहीं होकर उस उस वस्तु के निर्माण में मानव का श्रम कितना है जब तक रिसोर्सेस को हम अनमोल के रूप में स्वीकारते नहीं है, है ना धरती अनमोल है उसका कोई दाम नहीं है जैसे हमने यहां गौशाला है तो गाय का गाय का थोड़ी ना कोई दाम है है ना? गाय को पालने में एक आदमी ने जो कुछ भी मेहनत किया होता उस उस मेहनत का मूल्यांकन हम कर सकते हैं तो गाय अनमोल चीज है यदि इस जगह हम पहुंच जाते हैं तब जाकर आदमी का जो भी एफर्ट है उसका हम सम्मान करते हैं और उस सम्मान के एवज में धन नहीं है उस, उस सम्मान के एवज में वापस उतना श्रम को हम देते हैं बल्कि ज्यादा देते हैं क्योंकि खुशहाली बनी एक फॉर्म चेंज होकर कोई चीज हमारे पास आया अगर इस सिद्धांत को ठीक से समझते हैं तो तो फिर ये पूरा एक्सचेंज सिस्टम जो है ये पूरा जो व्यापार है वो खत्म होकर व्यवसाय की बात शुरू होती है व्यापार में टोपी बनाना है व्यवसाय में हम उसके श्रम का सम्मान करते हैं और जो श्रम हमने लिया उससे अधिक श्रम उसको देते हैं इस प्रकार से अब श्रम भी अनमोल चीज है ऐसा निकल के आ गया है ना तो यहां से जो आदमी में ये जो फ्री की बात है ना अभी क्या हो गया सब चीज का आदमी ने पेमेंट कर दिया तो कृतज्ञता ही नहीं बचा आज आज की हालत यह है कि हमने जो कुछ पाया उसका हमने पेमेंट कर दिया यदि हम सब कुछ का पेमेंट कर देंगे तो हमारे अंदर खुशहाली कहां से आएगी है ना बड़ी दुर्भाग्य बात एक तो एक बार तो मैंने एक बच्चे को माँ से बात करते देखा क्योंकि माँ यदा कदा बोलती होगी तेरे को इतना दूध पिलाया मैंने कितना दूध पिलाया है ना तो एक दिन वो बोलता कितना पिलाया यार जोड़ लिया उसने इतना पिलाया होगा मैक्सिमम तो कितना आप अब इसके बदले में कितना करूं मैं आपके लिए है ना 100 200 लीटर दूध नहीं पिलाया उसके जिंदगी बढ़ गई हंड्रेड तो आप कैलकुलेशन के, हो गया अब क्या करेगा आदमी है ना तो ये अब ये बात बन गई तो जब तक हमने जो दिया लिया और देना लेना अगर बराबर हो गया तो जिंदगी कहां रही भाई आदमी जिंदगी कहां ढूंढेगा आदमी तो ये ये एक बड़ी बात है कि आज ये जो जितनी भी विपरीत मानसिकता बन गई है उसमें जो भी हालात हमने बनाकर रखे हैं उसके उसमें तो हल यहां से निकलने वाला है तो दूसरी बात ये निकल गया है कि अब कैसे होगा शुरू तो शुरू ऐसे होता है कि भाई जिन जिन लोगों ने कब्जा करके कर रखा है पहले उनके साथ बात होती है जरूरी है और जिन्होंने जिन्होंने कब्जा नहीं कर पाए दौड़ भाग में में नहीं पकड़ पाया उनके जैसे वो एक कुर्सी की रेस नहीं होती है जिसमें बच्चे खेलते हैं Musical आप है ना आप किसी के पकड़ में आए किसी के पकड़ में नहीं आये दो तरह के लोग हैं, अपना दोनों से कोई विरोध नहीं है दोनों से बात की जाती है दोनों से बात करेंगे दोनों से बात करने पर दोनों अपने अपने विरोध से मुक्त होते हैं और दोनों को समझ में आ सकता है क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक पे बात समझ में आती है और तो इतने सामान्य तर्क से समझ में आने के बाद दोनों ही अब उदारता को तैयार होते हैं जब तक दोनों तैयार नहीं होंगे तब तो तक बात बनेगा नहीं और उसी का एक स्वरूप आप यहां देखते हो और आगे भी जो हम लोग आगे मॉडल पे काम कर रहे हैं जिसमें एक पूरा एक पूरा इस सिद्धांत के आधार पे जीने वाला एक पूरा हजार लोगों का गांव एक, एक प्रकार का टाउनशिप एक प्रकार का हैबिटेशन जिसको हम कह सकते हैं जहां पर धरती अनमोल लेकिन अभी तो हमने खरीद के लिए मगर आगे मनमोल हो गई वो है ना तो उसका हम सम्मान कर पाए तो आज तक माना जाती ये कब्जा करके धरती का सम्मान नहीं कर पाई इसका प्रमाण क्या है धरती को अपन ने बर्बाद किया प्रदूषण कर दिया बीमार हो गई धरती ये सब इसका इंडिकेशन है तो ये इस विधि से अगर चलते हैं तो फिर यहां से एक रास्ता निकल आता है जिसमें कि जिसने कब्जा किया वो अपना गेट खोलता है दोनों समझेंगे तभी एक दूसरे पर भरोसा कर पाते है इसके लिए समझना अनिवार्य है ये भीड़ तंत्र नहीं चलता इसमें तो समझने समझाने का कार्यक्रम शुरू होता है हमारे में वापस उदारता आती है हमारे में वापस कृतज्ञता आती है हमारे में वापस खुशहाली आती है और उसका प्रमाण आप देख ही रहे हो और बाकी सब भी लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वो चीजें बदल जाती है फिर तो ये काफी खुशहाली की बात है कि हम ऑलरेडी एक स्टेप ले चुके हैं उस इलेक्शन में आपस में विनिमय हो पा रहा है हाँ। तो और पैसे के टर्म्स में हम चीजों का इवेल्यूएशन नहीं करें ठीक है तो हम आगे हॉलीडेज पे बात करें उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो संजीव जी हैं इंदौर से वो ऐसा पूछ रहे हैं कि लाइफ में मोटिवेट motivate, मोटिवेटेड कैसे रहे क्योंकि बहुत ही सड़क मोटिवेशन रहता है बहुत ही इंसिडेंटल रहता है और वो काफी ता, ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता बहुत जल्दी निराशा भी हो ही जाती है तो ऐसा क्यों होता है और हम कैसे मोटिवेटेड रहे ये बहुत बढ़िया बात है <coughs> मोटिवेशन हर आदमी को चाहिए चाहिए और मोटिवेशन के सोर्सेस क्या हो सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और अब तक किन सोर्सेस को संजीव भाई आपने ट्राई किया वो भी देख लीजिए और उससे अधिक भी सोर्सेस हो सकते हैं उसके उसकी बात है आप में कोई गड़बड़ ऐसा नहीं है या किसी में भी कोई गड़बड़ ऐसा नहीं है जिस वस्तु से मोटिवेट हो रहे हैं वो वस्तु की उतनी औकात है जितनी उसकी औकात है उतनी का मोटिवेशन है उसके वापस जैसे तो एक बच्चों को देखो तो कोई भी एक नई चीज नया रंग नया कोई आकृति वो तुरंत मोटिवेट होते हैं उसको जाकर पकड़ना चाहते हैं छूना चाहते हैं पकड़ने के बाद उधर छोड़ देते हैं दूसरी चीज पर लपक लेते हैं तो इसी प्रकार से बड़ों के साथ भी बात करेंगे तो मोटिवेशन के अब तक तो क्या आधार है हमारे पास तो अगर देखेंगे तो पहला मोटिवेशन का आधार है शरीर हम शरीर में शरीर से शरीर के लिए मोटिवेट होते रहते हैं भूख लगी तो खाने के लिए मोटिवेट होते हैं एक बार खाना खाए तो कुछ ट्रिगर हुआ एक किक पड़ी ऐसा लगा कि हम खुश हो, सुखी हो सकते हैं तो आगे ये सब इसकी मेमोरी के आधार पर मोटिवेट होते हैं तो आहार निद्रा भाई, मैथुन चार विषय जिसको सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं इन चार विषयों के लिए या इसकी स्मृतियों के द्वारा मोटिवेट होते, होते रहते हैं तो ये मोटिवेशन का आधार बना दूसरा आधार बनता है कि कोई रूप है रस है गंध है स्पर्श है ध्वनि है और इसके इसके लिए इसकी स्मृतियां उससे मोटिवेट होते हैं तीसरा अगर देखेंगे तो कोई अपनी पहचान के अर्थ में कुछ मोटिवेट होते हैं कभी कभी ईश्वर के नाम पे, गुरु के नाम पर है ना नाम के नाम पर मोटिवेट होते हैं इस तरह के मोटिवेशन से आदमी शुरू करता है और अभी जिस प्रकार की सोसाइटी बनी हुई है उसमें तो अगर नाम रूप पद बल ये सब को जोड़ दिया गया धन से तो एक उम्र के बाद मतलब तो 15-20 साल के बाद मैं देखा कि एक तरफ शारीरिक संवेदना को भी नजरअंदाज करते हुए आदमी धीरे धीरे धीरे पैसे से मोटिवेट होता है और जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस है देखिए सबसे बड़ा फेल्यूर क्या है हमारा कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशन है जैसे सरकार एक हमारा इंस्टीट्यूशन है जैसे हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूशन है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है जैसे एक धर्म हमारा इंस्टीट्यूशन है और ये सारे इंस्टीट्यूशन में अब क्या मोटिवेशन आ गया है कि आदमी केवल और केवल धर्म से मोटिवेट होता है यहाँ पहुंच गए हम तो पूरे समाज के स्ट्रक्चर पूरा एजुकेशन पूरी हमारी ज्यूडिशरी हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये पहचान चुके हैं ये मान लिया हम लोगों ने कि आदमी जात जो भी होगा केवल धन से मोटिवेट होता है है ना? जबकि सच्चाई क्या है मानव में धन के धन के साथ कोई मोटिवेशन नहीं है धन के साथ उसमें लालच है लालच कोई मोटिवेशन नहीं है एक लालची आदमी एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पाता है मोटिवेशन का मतलब जिसमें आदमी कूदे नाचे बढ़िया मीडिया उत्सवित होके जिये एक बच्चा जिस प्रकार से है ना मोटिवेट होके दौड़ता है वैसा तो लालच में आदमी नहीं दौड़ता है लालची आदमी आलसी होता है है ना लालची आदमी काम भी करता है तो भी से पूर्वक लालच पूर्वक ही करता है तो अब तक हमारा बड़ा फेल्यूर यह रहा कि हम ये मान लिए सारे इंस्टीट्यूशंस में कि आदमी का जो ड्राइव होगा वो मनी है पैसा है जबकि जबकि वो कोई ड्राइव नहीं है वो हम बहुत अच्छे से अध्ययन किए आप भी करके देखिए वो जबकि एक प्रकार का हमारा हर्डल है तो आदमी मोटिवेट कहा से होता है अब ये मुद्दा आया तो आदमी देखो एक सबसे बड़ा मुद्दा है आदमी आदमी के साथ धरती के साथ रहता ही है सबसे बड़ा मोटिवेशन है संबंध का मोटिवेशन है ना हम सब संबंध में रहते हैं और संबंधों में हर हर बार देखिये पीछे संबंध में कितने गड़बड़ हुआ हो संजीव भाई पीछे कितने गड़बड़ हुआ हो आपके संबंधों में आप जब भी एक नया व्यक्ति मिलता है उससे एक संबंध बनता है नई पहचान होती है आप उसमें बहुत अच्छे से आप अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हो तो कितने भी डीमोटिवेटेड हो नए संबंध में आप पुनः मोटिवेट होते हो लेकिन निराशा भी बनी रहती है भाई भी बना देता है कि पीछे इतनी गलतियां हुई तो आगे भी शायद गलती हो जाएगी तो संबंध एक ड्राइव बनता है जहां से हमारे को एक मोटिवेशन खड़ा होता है किस किस बात का समझने का मोटिवेशन यदि हम यहां से पक, सही सही पकड़ ले कि समझना समझाना ही कुल मिला हमारा सही मोटिवेशन है और उसकी जो ट्रिगरिंग है वो सम्बंध है संबंध में एक अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को अगर टिकटिक -टिक पकड़ते हैं तो बहुत सही तरीके से मोटिवेट होके चलते हैं जैसे आज हम देख रहे हैं यहाँ पर एक लोग रहते हैं आप देखते हो ये इसी दुनिया से आए हुए लोग हैं, ये कोई सब ज्ञानी हो गया ऐसा नहीं है लेकिन जब ये संबंध को मुद्दे को सामने रखा जाता है तो समझने का मोटिवेशन बनता है और आदमी के लिए सबसे बड़ी खुशहाली समझना ही है समझना जीना और समझाना केवल एकमात्र मोटिवेशन और इसका प्रमाण है रिलेशनशिप को फुलफिल कर पाना उसके बाद आदमी काम भी करता है अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित करता है और बढ़िया खुशहाली से जीता है है ना? तो समझना सम, जीना समझाना सीखना करना सिखाना ये एक मोटिवेशन का स्वरूप है और ये मोटिवेशन संबंध पूर्वक जीने में सफल होता है और संबंध पूर्वक जीने का जो मोटिवेशन है जैसे हमने पहले प्रश्न पे बात की कि हम एक व्यवस्था के रूप में ऑर्गेनाइज होकर जीते हैं तो इस प्रकार से तीन मोटिवेशन बन गए संबंध में समझने समझाने में और एक व्यवस्था में जीने में ये जो तीन मोटिवेशन है इसके सामने कोई पैसा काम नहीं करता है यहां पर एक आदमी एक भी आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है और जितना काम यहाँ के लोग करते हैं उनको देख के लोग दंग रह जाते हैं कि क्या कैसे करता है इतना क्योंकि ये यहां से जिम्मेदारी की बात हो गई अपना एक सेल्फ मोटिवेटेड हो गए है ना कि बाकी जितने सोर्सेस हमने बताए थे वो सब बाहर से मोटिवेशन था और एक उम्र के बाद बालक को आदमी को है ना अपने में से मोटिवेशन मिल जाए सोचिए कितनी बड़ी बात है ना तो बाहर से मोटिवेट होना उसकी निरंतरता नहीं है वो लास्ट नहीं करता है स्वयं में मोटिवेट हो गए व्यवस्था तक के लिए अब उसको कोई मार्गदर्शन का अभी कमी नहीं है अब वो है ना वो ऑटोमेटेड चलने की जगह स्वतंत्रता की तरफ चल देगा तो आई थिंक जो मोटिवेटेड होने की वस्तु है वो हमको पकड़ में नहीं आई इसलिए हर आयाम में वो पर्कुलेट होता है जैसे कि मैं देख पाती हूँ पैशन चेंज होता रहता है स्पेशली मेरी एज में कि अभी गिटार में पैशन है अभी किसी और चीज में पैशन है बिजनेस में मजा नहीं आ रहा तो अब जॉब करनी है और एंड में धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाता है बिल्कुल ठीक बास सेकेंड क्वेश्चन है रजनी सोनकर जी का ये मुंबई से है ऐसा पूछ रही है कि मेडिटेशन के समय पर नींद क्यों आती है आ, मतलब इसे एक स्लीप का अनुभव बोल सकते हैं और आ, अगर ऐसा है तो क्या करें? मतलब अगर ये स्लीप पैरालिस है तो हाउ डू वी लुकेट मेडिटेशन वही मेडिटेशन हम करते क्यों पहले तो इसका उत्तर देना पड़ेगा ना सोचना यह पड़ेगा दीदी रजनी दीदी कि मेडिटेशन क्यों हम इस अस्तित्व में अपने आप को जानना चाहते हैं मूल बात इतनी अभी यदि कोई जाना व्यक्ति हमको नहीं मिलता है है ना तो आदमी क्या करे इस इस प्रश्न के उत्तर में क्या करे वो कुत्ते से तो पूछ ही सकता है गाय तो उसको उत्तर देगा नहीं पेड़ उसको उत्तर देता नहीं है तो आदमी इस प्रश्न के साथ चल देता है कि मैं क्या हूं अस्तित्व में मेरा रोल क्या है मूल प्रश्न तो ये है और इन प्रश्नों के उत्तर में जीने वाला व्यक्ति यदि हमको नहीं मिलता है उत्तर के साथ जीने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है तब हमारे लिए ये आंख बंद करके अपने आप में मेडिटेट करने की जरूरत पड़ती है और इसमें बहुत निश्चित रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम वही जगह पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहिए क्योंकि इसका प्रमाण ये नहीं है कि सारे लोग मेडिटेशन वाले एक जगह पहुंच पाए तब ये समझ में जरूरी है रजनी दीदी हमारे को ये जानने की इच्छा है आपको भी जानने की इच्छा है कि आप क्या हैं, क्यों हैं और आपका रोल क्या है अभी हमारे को एक व्यक्ति मिल गए तो हमको मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही किस चीज के लिए मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए है ना मेडिटेशन का मतलब ध्यान उत्तर हमको बाहर नहीं मिलता है तो आदमी आंख बंद करके उत्तर को तलाशता रहता है तो ध्यान जो होता रहता है उसका कोई पता नहीं चलता डायरेक्शन ही ठीक नहीं है स्पष्ट नहीं है खाली प्रश्न के साथ ध्यान लगा देने से थोड़ी ना कोई उत्तर मिल जाता हमारे साथ क्या हो गया एक व्यक्ति हमको ऐसे मिल गए जिनके पास ये सब प्रश्न के उत्तर थे कि भाई मानव क्या है मानव का धरती पर रोल क्या है उसकी उपयोगिता क्या है अभी ये प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया अब हम जो है वो मेडिटेशन के मोड में जीते हैं। अब ध्यानपूर्वक जीने की बात इन उत्तर के साथ ध्यानपूर्वक जीना बनता है है ना तो ध्यान हमारे लिए आवश्यक है वस्तु विहीन ध्यान जब करने जाते हैं तो कल्पना में खो जाते हैं कल्पना में खोने के बाद नींद आती है तो बढ़िया है, सो जाइए कम से कम एक काम तो निपटाइए है ना वो काम भी जरूरी है कल्पना में सिर्फ कल्पना को लगा के उत्तर को पहचानना हमारे अंदर इमेजिनेशन पावर है उस इमेजिनेशन में इमेजिनेशन को इन्वॉल्व करते जाना और ये मानना कि इससे कोई उत्तर निकल आएगा हो सकता है आप किसी है ना कल्पना में कहीं पहुंच जाएं लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं कि वो उत्तर है क्योंकि उत्तर फिजिबल होना मांगता है और यूनिवर्सल होना मांगता है तब तो उसको वापस आंख खोलकर कर ही अपने को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो यदि किसी को कुछ मेडिटेशन में उत्तर मिल भी जाता हो तो उसका चेकिंग प्वाइंट तो ये बनेगा कि भैया जी के दिखाओ है ना ये अस्तित्व में ये प्रकृति में ये मानव समाज में आप किस प्रकार से निर्ोध होकर खुशहाली पूर्वक सबके खुशहाली का स्रोत बनते हुए जीते हो ये हमारी कामना है अगर इन कामनाओं के अर्थ में पूरा पड़ता है तो वो उत्तर है ज्यादातर लोगों के लिए ये संभव नहीं है है ना इसीलिए धरती पर शिक्षा की बात होती है मेडिटेशन सामान्य चीज नहीं है ना उसमें हर आदमी उसमें ठीक ठीक चल पाए और वो कहीं पहुंच पाए इसकी संभावना कम से कम होती है इसीलिए इतने साल में हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम को लेकर आगे जैसे पहली बार किसी ने एटम को ढूंढा होगा है ना हो सकता है उसने मेडिटेशन ढूंढा हो हमको क्या मनाइए इसमें लेकिन अब जितना आदमी इतने साल में ढूंढ पाया उससे लाखों गुना ज्यादा आदमी अब अब है ना एजुकेशन विधि से उस एटम के बारे में जो कुछ भी बातें है उसको हम एजुकेशन की विधि से आदमी पहचान जाता है और पहचानने का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वो एटमम बना देता है और भी कई तरह की चीजें जो है एटॉमिक चीजों का इस्तेमाल करता है उसका प्रमाणित करता है कि भैया मैं क्या समझाऊ तो ये समझ में आ जाए कि ध्यान पूर्वक जीना है उत्तर नहीं होगा तो आप ध्यान में उत्तर खोज लोगे ये संभव नहीं है और उत्तर वो खोज भी लिया तो वो सार्वभौमिक है या नहीं ये मुद्दा है अभी सहयोग से हमारे को तो सारे उत्तर मिल गए रजनीति जी को चाहिए उनको भी मिल सकते हैं अब खाली जरूरत है इसको ठीक से ध्यान पूर्वक जीने की एक छोटी सी कहानी है हमारे पास एक मित्र आये थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे 60 साल के उन्होंने एक प्रश्न कहा कि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं मेरी जो पोती आके है ना कभी गाल में क्यों कर देती कभी नाक क्यों कर देती कभी टपली में बजा चली जाती तो मैंने कहा अब इसमें से सही कौन करता है वो देखो है ना तो समझे नहीं बोले क्या मतलब मतलब मतलब ये है कि वो बेटी जो आपकी पोती है ना वो ये कह रही है कि ध्यान लगाने की चीज मैं हूं आपको मेरे पे ध्यान देना चाहिए ताकि मेरा भविष्य सुधरे ताकि मुझे कुछ समझ में आए जाए आपकी इतनी उम्र हो गई आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया है ना तो वो तो प्राकृतिक रूप से ध्यान आकर्षण कर रही है वो अब तो समझ में आना चाहिए कि ध्यान हमको पूरी जिंदगी पे लगाने की जरूरत है ना ठीक चाचा जी ऐसा कहना ठीक होगा क्या कि आज के समय में मेडिटेशन एक तरीके का एस्केप है रूटीन में हमको चीजें जब समझ नहीं आती तो भी ट्राई की हम आंख बंद करके सब कुछ ट्यून आउट कर दे हो सकता है मतलब हम सबके लिए कह दे ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन जनरली तो ऐसा ही है जैसे अभी स्लीप ही नींद है वो भी स्केप है आप, आप अपने ख्वाबों को हकीकत में नहीं घड़ा कर पा रहे उनको ठीक से फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे तो आप आप अपने को वापस शरीर को निढाल करके अपने ख्वाबों में पड़े रहते हैं है ना एक्चुअली तो देखा जाए वो स्लीप तो हमारे मेधस तंत्र के लिए ब्रेन के लिए चाहिए कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए वो तय ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब तक आपके अपने ख्वाब पूरे नहीं करेंगे तब वो ख्वाब पूरा करने का कोई तरीका है एकमात्र तो अभी तो सारा कुछ है ना जब तक आदमी को स्पष्ट नहीं है तो सर खाना पीना सोना सब मिलाकर वो पता लगा स्केप ही नहा कई लोग को नहाने में चले गए वो भी स्केप है एक घंटा आधा घंटा कम से कम घर वाले दूर रहे बाथरूम में अकेले रहे है बाथरूम में आधा घंटा पौन घंटा क्या काम रहता है से? तो अभी स्केपिजम कहा से शुरू हो जाता है इतना फाइन लाइन है जागृति के बिना स्केपिजम से मुक्त नहीं हो सकते हैं तो इसको अगर हम ठीक समझेंगे तो जागृति कितनी अनिवार्य है और ध्यान ध्यान आंख मुनने से या जागृत होने के लिए तो हम ध्यान तो जागृति के लिए है ना तो उसमें आंख कितना कितना सहयोगी हो सकता है, कितना नहीं हो सकता सकता है नहीं उसको सोचना पड़ेगा ठीक है दिस ब्रिंग्स एस बैक टू आर थीम ऑफ टूडे हॉलीडेज एज एन स्केप ऐसा है कि नहीं है क्योंकि uh, जब हम किसी चीज को करते करते थक जाते हैं तो एक हमारी एक हफ्ते में ही है हमने हफ्ते को भी डिवाइड कर रखा है इस हिसाब से कि अभी सैटरडे आएगा और संडे आएगा उसके लिए ही पूरा वीक हम तैयारी करते रहते हैं कि अभी जो भी ये निकाल लो और हम जाके फिर पार्टी करेंगे या कुछ मिलने जाएंगे या घूमने जाएंगे तो ये कितना ज्यादा सहज है कि आपके लाइफ में छुट्टियों का वैसे ही प्रावधान हो हाँ बहुत बढ़िया है ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि छुट्टियां किसको चाहिए है न जिनकी जिंदगी असफल है उनको छुट्टियां चाहिए है ना उनको है ना हॉलीडे चाहिए हॉलीडे का मतलब ये हुआ अगर आप ठीक से देखेंगे थोड़ा सा हम पीछे जाए तो ये समझ में आता है कि प्रकृति में कोई भी इकाई को हॉलीडे नहीं चाहिए या आदमी को क्यों हॉलीडे चाहिए और आदमी को भी हॉलीडे अभी और ये हॉलीडे की डिमांड बढ़ती चली जा रही है।, है ना पहले संडे हॉलीडे फिर फाइव डे वीक फोर डे वीक हो गया अभी कई कंट्री में तो एक प्रकार का स्कैपी है कि कहीं ना कहीं इसके मूल में जाने की जरूरत है एक चींटी को देखो हाथी को देखो एक पेड़ को देखो आसमान को देखो धरती को देखो किसी को हॉलिडे नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए क्योंकि उनका जो रोल है उसमें वो जीते हैं तो वो जब एक कोई भी इकाई यूनिट अपने एक निश्चित रोल में जीती है, है ना तो व्यवस्था में भागीदार होती है और उसका जो प्रतिफल उसको प्राप्त होता है उसका जो बाउंस बैक होता है उससे उसमें खुशहाली बनी रहती है इस प्रकार से ये धरती जैसे पूरा सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है हर एटम अपने आप में दौड़ रहा है है ना एक चींटी को कभी देखिए चींटी कितना तेजी से काम करती है कभी देखा आपने है ना बचपन में खेलते थे तो उसके सामने उंगली रख देते हैं ऐसा नहीं कि थोड़ी देर थो खड़ी हो जाए कि नहीं अब उंगली है तो हड्डे तो जाऊं है ना इमिडिएटली दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाती है ऐसा लगता है कि एक मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है उसको है न और ऐसा भी नहीं लगता है कि वो बड़ी परेशान है तो ऐसा क्या हो गया कौन उनका इंस्पेक्टर है कौन उसके ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है? किस सरकार ने कौन सा कानून लगा दिया है ना क्या हो गया जिससे कि वो लगातार इस प्रकार चल रही तो उसका हर एक चीज का एक पर्पस है, है ना? उसकी अपनी यूटिलिटी है यहाँ पूरा जर्रा जर्र, जर्र अस्तित्व में एक निश्चित लक्ष्य के साथ निश्चित कार्यक्रम के साथ खड़ा हुआ है और मनुष्य को छोड़कर अभी मनुष्य जो भ्रमित मनुष्य की बात करें मनुष्य में दो कैटेगरी के है एक वो लोग जो जागृत हो गए जिनको समझ में आ गया मानव का क्या रोल और एक वो लोग जो अभी सोए हुए हैं, जिनको नहीं पता कि मानव क्या चीज है तो ये जो भ्रमित मानव है इसको अपना रोल ही पता नहीं चला है ना तो ये जो कुछ भी करता है ये किसी दबाव विधि से करता है तो जो दबाव विधि से करता है तो ये इसको स्वीकार होता नहीं खुद ही को खाना भी खाता दबाव विधि से खाना खाने सिर्फ छुट्टी चाहिए लोगों को पीपल आर टैकिंग इससे छुट्टी कैसे मिले तो मनुष्य जब तक ये ठीक से समझता नहीं है कि उसका रोल क्या है और उस रोल में के अर्थ में जीने का स्वरूप क्या है तो उसकी जो बेसिक चाहते हैं वो पूरी नहीं होती है जिसको मौलिक चाहत कहते हैं तो मानव जब तक मौलिक चाहत को पहचानता नहीं है उसके अनुसार जीता नहीं है जो कुछ भी करता है उसका दबाव उस पर बनता है उसकी खुशहाली उसको बनती नहीं है तो वो ये जो कुछ कर रहा था उससे थक जाता है इससे उसको ब्रेक चाहिए होता है बेसिकली उसको खुशहाली चाहिए है ना तो फ्री का मतलब वो फ्री होना चाहता है मतलब ये है उसको चाहिए कि ये जो रूटीन से है ये उसको अपनी चाहत से मैच नहीं कर रहे हैं तो अब वो अपनी चाहत के अनुसार कुछ करना चाहता है उसके लिए उसको कोई समय चाहिए हम तो यहाँ पर उल्टी बात कर रहे हैं एकदम तो सीधा कर लो उसको उल्टे का उल्टा सीधा भाई एक बार ठीक से बैठ के समझ लो कि आप पहले छुट्टी पर जाओ फिर आप क्या चाहते हैं उसको बैठ के तय कर लेते हैं तो हम लोग यहां पर जो लोग रहते हैं वो सब हॉलिडे पर रहते हैं है ना 24 फोर बाय सेवन के हॉलिडे पे हम ठीक पूरे 365 दिन के हॉलिडे का मतलब यही हुआ कि हम जैसा चाहते हैं वैसे हम जीते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे हम बोलते हैं हमसे कोई कुछ और बुलवा नहीं सकता है ना जैसे छुट्टी के दिन हम चाहते थे क्योंकि छुट्टी में हम सोचे थे आप वो करें काम करेंगे जो हमारी चाहत है अब किसी की नहीं सुनेंगे है ना लेकिन करने बैठे तो क्या करें पता ही नहीं चला चाहत कह गए यहाँ पर जो भी हम अध्ययन प्रक्रिया जिसको हम कह रहे हैं जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसमें हम यही से बात शुरू होती है कि भाई हम चाहते क्या हैं चाहत समझ में आ गई अब हॉलिडे में काम करते हैं। हमारे पास कोई है ना इस प्रकार का हमारा ऊपर कोई इंस्पेक्टर नहीं है कोई सुपरवाइजर नहीं है कोई डायरेक्टर नहीं है ठीक हम यहाँ पर सभी लोग अब हॉलीडे में जीते बोले क्या दिक्कत है और हॉलिडे में जीते हैं तो इतना काम करते हैं आप देखो एक छोटा उदाहरण से समझ में आएगा इस सबके उदाहरण अपने को बच्चों से लेके आना पड़ते हैं छोटे बच्चों को देखो है ना स्कूल वो जाना नहीं चाहते हैं लेकिन वो सब चीज समझना चाहते हैं अब ये कैसे मिसमेच हो गया हम बच्चों को ठीक से पहचान नहीं पाए वो सब चीजों को समझना चाहते हैं लेकिन जिस प्रकार के हमने स्कूल बनाया उसमें समझने समझाने कार्यक्रम नहीं है उसमें वो जाना नहीं चाहते हैं तो थोड़े दो तीन साल बच्चे जब जाते हैं तो धीरे धीरे उसको उनको समझ में आता है कि वो इंटरेस्ट नहीं है जिस दिन उनका स्कूल रहता है उस दिन उनकी नींद ही नहीं खुलती है जब तक गाड़ी वहां गेट पर आ जाती है तब तक नींद खुलती नहीं है। और उसी बच्चे को जब पता रहता है कल मेरी छुट्टी है ठीक नहीं जाना है उनको वो जल्दी उठ कर दौड़ लगाता है क्यों होता है ऐसा तो अगर हम ठीक से ये नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं तो हम कुछ भी करते रहेंगे उसका दबाव बनता रहता है हम ठीक से समझ पाएंगे हम क्या चाहते हैं अपने बच्चे क्या चाहते हैं उनके बच्चे क्या चाहते हैं हमारे माता पिता क्या चाहते हैं ये देशवासी क्या चाहते हैं ये पूरी धरती के वासी क्या चाहते हैं अगर इस चाहत को ठीक से हम समझ लेते हैं तो हम उसके अनुसार अपने सारे डिजाइन बनाते हैं देन वी डोंट नीड ए हॉलीडे मैं पिछले 25 साल से हमको हॉलीडे के एक दिन भी जरूरत नहीं पड़ी एक दिन है ना कि अभी हम जाके कहीं छुट्टी मनाने जाए है ना हम छुट्टी में रहते हैं घंटा और जब आदमी इस प्रकार से चाहत को समझता है उसके बाद देखिए कितना प्रोडक्टिव होता है कितना है ना उस चीजों को समझता है कितना वो उपकारी होता है पूरे मानव के लिए धरती के लिए सबके लिए उपकार कर पाते है तो हॉलिडे में ही जीना है हमको अब ये जो भी बातें हो रही है ये हॉलिडे लिविंग की हम बात करें है।, है ना हमसे कोई दूसरा कुछ करा नहीं सकता है क्योंकि हम उस प्रकार से जीते ही नहीं है हम हमारी चाहत को ठीक से बचानते हैं क्या चाहते हैं हम हम सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं हम अपनी मेहनत से अपनी चीजों को खड़ा करना चाहते हैं उत, उत्पादन करना चाहते हैं किसी का पैसा हम चाहते नहीं स्वधन में जीना चाहते हैं चरित्रपूर्वक जीना चाहते हैं अपने तन का मन का धन का सदुपयोग करना चाहते हैं यदि यह स्पष्ट हमको हो गया तो हम ये सब करते रहते हैं इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं बल्कि दूसरों को दूसरों को भी ऐसे जीने की प्रेरणा है उसी का प्रमाण है कि ये इतना बड़ा कुंबा यहाँ पे इकट्ठा हो गया और ये तन का और मन का और धन का सदुपयोग करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अगर कि कि किसी भी चीज से छुट्टी चाहिए तो हमको वापस जाके वेल्युएट करना चाहिए हमने शुरू क्यों कर रहा था अभी छुट्टी क्यों चाहिए बिल्कुल ठीक बात okay. बिल्कुल ठीक बात बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेकअप करते हैं uh, यवतमाल मानव तीर्थ से नीलेष धात्र जी हैं वो ऐसा पूछ रहे हैं कि एक मानव अभयता की स्थिति पूर्वक कब जीता है या कब जी सकता है अभयता का स्रोत कहाँ से है और कैसे है मतलब ऐसा है कि अध्ययन क्रम में या बाद में या जागृति में या बाद में और परंपरा या सार्वभौम व्यवस्था में है इन सब में से कहाँ है जहाँ वो अभ्यता पूर्वक जी सकता है ठीक बात है भाई आपका प्रश्न स्पष्ट हो रहा है कि आपने ये मध्य दर्शन का अध्ययन करा है भय अभ्यता को कैसे पहचानते भय का मतलब क्या है भय का मतलब ये होता है सामाजिकता का अभाव बराबर भय अब इसके दो है ना रस्ते दो शूट निकल के आते हैं इसके एक तो निकल के आता है कि समाज में व्यवस्था नहीं है तो आदमी भयभीत होता है उस उस अव्यवस्था में ये जो भी बालक आज खुशहालीपूर्वक जीते हमको दिखाई दे रहे हैं ये जब बड़े होंगे और इनको पता चलेगा समाज में व्यवस्था नहीं है तो इनके अंदर भय आने वाला है है ना और उसका प्रमाण यही कि आज आप देखते हो कि 10-12 साल के बच्चे जो होते हैं उसके बाद उनमें टेंशन आना शुरू हो जाता है उनको क्योंकि उनको ये लगता है कि समाज में कोई व्यवस्था नहीं है है लूट खसोट है छीना झपटी हम कितना छीन पाएंगे नहीं छीन पाएंगे कोई हमारे छीन ले जाएगा इत्यादि भय से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं तो एक मुद्दा यह है कि जिसमें ये लगता है कि समाज में भय अव्यवस्था ही मानव में भय का कारण अभी इसको भी ठीक से देखें ये समाज में भय कहा से आया अव्यवस्था कहां से आए तो मानव में मानव में सामाजिकता पूर्वक जीने की योग्यता का अभाव मानव में सामाजिकता पूर्वक जीने की योग्यता का अभाव भय का कारण बनता है तो यदि अभी हम अध्ययन करते हैं अध्ययन काल में हम शुरू करते हैं तो क्या पहले हम समाज में व्यवस्था खड़ा कर देंगे ऐसा तो होता नहीं है तो समाज में व्यवस्था नहीं खड़ा हुआ तो क्या हम फिर भयभी रहेंगे तब तो फिर अध्ययन करेंगे फिर इसका उपलब्धि क्या होगा भाई तो ये समझ में आया कि जब अध्ययन करना शुरू करेगा आदमी तो अध्ययन काल में ही उसको ये समझ में आता है कि एक मानव को जीने का सही स्वरूप क्या है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि तन मन धन का सदुपयोग दूसरी भाग में बात करें तो मूल्य चरित्र और नीति के साथ जीने की बात करें तो एक मानव जब भी मूल्य चरित्र और नीति के साथ जीने के स्वरूप में खड़ा होता है उसको अब अव्यवस्था का कोई भय नहीं है ना अव्यवस्था के भय से मुक्त होता है जब तक हम मूल्य चरित्र नीति के साथ जीने की जगह में खड़े नहीं होते तन मन धन का सदुपयोग नहीं होता है हम भयभीत रहने वाले हैं हम शोधन पूर्वक जियेंगे नहीं तो हमको भय रहने वाला है हम चरित्रपूर्वक ठीक से है ना शरीर को लेकर चरित्रपूर्वक ठीक से नहीं जियेगे भय रहने वाला है हम हमारी नीतियां ठीक नहीं है अपना प्राय है की नीति है तो अपना पढ़ाई की नीति तो भयभीत रहने वाले हैं कि आज जिसको हम अपना मान रहे हैं और जो जिनको पराया मान रहे हैं कल उनका नंबर आएगा तो वो हमारे को पढ़ाया कर देंगे तो अपना की नीति हमारे अंदर है तो वहां से हमको भयभीत रहना ही है तो कुल मिलाकर हमारे में सामाजिकता का चरित्र खड़ा हो जाए उस आचरण के साथ हम सम्पन्न हो जाए पर धन पर नारी पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार से मुक्त हो जाए भय से मुक्त हो सकते हैं फिर हम हम स्रोत बनते हैं समाज में शिक्षा का और समाज में व्यवस्था का उससे जाकर जो आगे की चीजें घटित होती है उसमें फिर बच्चे जो पैदा होंगे वो बढ़िया शान से पैदा होंगे बढ़िया रहेंगे आई होप नीलेष जी को अपना आंसर मिल गया हूं um, आगे बढ़ने से पहले मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हर संडे कभी भी आप इस सेशन के दौरान भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं नाइन uh, पर और जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि एक घंटे का सेशन इनफ नहीं है सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए तो एक एक्सटेंसिव सेवन डे वर्कशॉप हमारे संस्थान में हर साल दो बार होती है मई में, में और दिसंबर में जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं मूविंग uh, ऑन uh, ओम प्रकाश जी हैं इंदौर से ही जिन्होंने ऑडियो क्वेश्चन भेजा हुआ है हमें तो हम वो सुन लेते हैं कि उनका क्वेश्चन क्या है हाय मैं ओम कुमार बोल रहा हूँ और मैं सबसे पहले आ, आपकी और एज की तारीफ करना चाहूंगा बिकॉज क्योंकि आपका जो ये वुमेन एजुकेशन है इसने बहुत से मेरे सवालों को ऐसा है जिन जो दिमाग में कहीं खटक रहे थे उनका जवाब आपने दिया है और आज मेरा सवाल यह है कि इंसान की धरती पर आने का उद्देश्य क्या है या फिर ये कोई अपन एग्जाम दे रहे हैं। जैसे स्टेज बाय स्टेज अपने को और कहीं जैसे मान लो यहां पर अस्सी साल पर निकाले या सौ साल पर निकाले पचास साल पर निकाले उसके बाद वापस कोई दूसरी स्टेज चालू होती है तो इंसान का इस धरती को आने का उद्देश्य क्या है क्या करना चाहता है और दूसरा उसी से रिलेटेड सवाल है कि मैं ही क्यों क्यूँकी अपन देखते हैं कि धरती पर अरबों करोड़ों की संख्या में इंसान रहते उसके बाद भी आप ही क्यों तो आई थिंक ये सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग में खटक रहा था तो आई थिंक मुझे जवाब मिलेगा आपकी तरफ से तो प्लीज बहुत ही बढ़िया ओम प्रकाश भाई आप सुन रहे हैं इसको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया है देखिए ये एक बहुत जेन्यून क्वेश्चन है और हर बालक को एक आयु में ये प्रश्न आता ही है और, और वो ये सब प्रश्न अपने माता पिता से अपने गुरुजन से अपने मित्रों से भी करता है है ना आपने भी किया होगा और आप यहां जितने लोग बैठे हैं वो भी सब करते हैं अभी इन प्रश्नों का उत्तर हमको ठीक ठीक मिला नहीं वहीं से आदमी में जो है अपने सभी लोगों के प्रति जो सम्मान का बात होना था वो वहां से छूटना शुरू हो गया अब जो हो गया सो हो गया पहले बात तो ओम भाई अपने को ये तो अनुमान में आना ही पड़ेगा कि यह पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स है और इनके बीच में कोई आपस में घर्षण नहीं है जितनी सारी चीजें हैं, है ना देख आप कभी आप आसमान में देखते होंगे तो इतने सारे तारे और अभी आपको पता चली गया कि ये इतनी स्पीड से काम चलते रहते हैं जैसे धरती एक लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ती रहती है और यदि इलेक्ट्रॉन को हम देखे एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन इतनी तेज गति से है कि उसका भी मैथमेटिकली कोई कैल्कुलेशन ही ठीक नहीं है हमारा जो मैथमेटिक्स है वो कम पड़ जाता है उससे ज्यादा तेज गति से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है और ये सब इतने तेज गति से दौड़ते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाजू में दौड़ता रहता है है ना और वो दूसरा ऑर्बिट में और कई सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं और मजाल है कि ये इनमें इतने सी चूक हो जाए और अगर ये जरा सी भी चूक हो जाए तो ये तो एटम बम आए दिन के धुंधड़ा के होते रहे अस्तित्व में जबकि हम बचपन से देख रहे हैं आकाश में कोई धुंधड़ा का नहीं दिवाली दसरे में हम ही करते रहते हैं खाली तो ये समझ में आ जाए कि ये एकदम निश्चित एक व्यवस्थित चीज है उसमें हर इकाई का एक निश्चित रोल है क्या रोल है भाई मानव क्यों है जैसे आपने पूछा हालांकि इस प्रश्न के विस्तार में उत्तर है जिसके लिए सात दिन का वर्कशॉप जरूरी है और लेकिन अभी उसका सार में उत्तर दे देते हैं सार का उत्तर इतना ही बनता कि हर इकाई की उपयोगिता है तो मानव की उपयोगिता क्या है मानव धरती पर बोझा के रूप में पैदा हुआ मानव क्या हर दिन एग्जाम देने के लिए पैदा हुआ मानव क्या आज सफल कल असफल होने के लिए पैदा हुआ बिल्कुल नहीं कोई एग्जाम नहीं है हमारी है ना एग्जाम क्यों खड़ी होगी क्योंकि हमको अपनी उपयोगिताएं स्पष्ट नहीं हो पाई तो मानव की क्या उपयोगिता है मानव अपनी उपयोगिता से सम्पन्न हो जाए है ना और उपयोगिता के साथ वो जीप आए पूरकता जीप आए अब ये उपयोगिता क्या है इसको थोड़ा सा नजर मारते हैं और इसका विस्तार में उत्तर तो एक वर्कशॉप में होता है पूरा सात दिन का वर्कशॉप आपको करना होगा इसके लिए सार में अगर देखेंगे तो किसी भी ग्रह के में विकास होता है उसको अगर आप देखेंगे तो पहले वो पदार्थ के रूप में रहता है पदार्थ में भी देखेंगे तो कोई भी ग्रह जैसे सूरज है अभी दो तरह के आइटम है ना एक हीम एक हाइड्रोजन अभी इतने ही है लाखों साल में इसमें कोई डेवलपमेंट होगा और कई प्रजाति के परमाणु आएंगे फिर विकास होगा तो वो आपस में योगिक क्रिया करेंगे है ना और उससे पानी नाम की चीज पानी होने के बाद हवा पानी और सब मिट्टी मिलके कोई न कोई अम्ल छार बनेगा और अम्ल छार बनकर अब दूसरी अवस्था आई जिसको कह रहे कोशी का सांस लेने वाली कोई चीज पैदा हुई और कोशी का, का फिर पूरा संसार जिसमें सारा वनस्पति जगत इतना सुंदर हो गया पदार्थ अवस्था इतना सुंदर उसके उससे ज्यादा सुंदर वो ना वनस्पति संसार उससे अधिक सुंदर आप देखेंगे तो जीव संसार और ये धरती एकदम बढ़िया सुंदर तरीके से चल रही है लेकिन इसको देखने वाला कौन इसको समझने वाला कौन है ना इतना सुंदर संसार अब संसार में ये प्रकृति ने ही अपने में से एक इकाई को इतना विकसित किया और एक मानव के रूप में कृति हुई मानव का कुल कार्यक्रम इस पूरे अस्तित्व को इस पूरे संसार को समझ पाना देखना इसको एप्रिशिएट करना कुल इतना ही काम है आपका हमारा कुल काम इतना है कि ये संसार कितना ब्यूटीफुल है कितना व्यवस्थित है कितना ऑर्गेनाइज है इसको हम देख पाए समझ पाए एप्रिशिएट कर पाए अप्रीशिएट का क्या मतलब होता है ना वैसा जिए है ना तो मानव का कुल कार्यक्रम इतना है इस पूरे सुंदर संसार को व्यवस्थित संसार को ये अस्तित्व सहअस्त रूप में है इतने सहअस्तित्व को मैं मानव पैदा इसलिए हुआ कि इसका वो अध्ययन कर सके समझने की ताकत मानव में ही है और यह पूरी ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि इतने बड़े अस्तित्व को समझ सकते, है तो प्रकृति ने विकास करके एक इकाई को इतना विकसित बनाया जिसमें इतनी कल्पनाशीलता इतनी तमन्ना समझने की बनी ताकत बनी क्षमता बनी ताकि वो पूरे अस्तित्व को समझ सकता है तो हम सब क्यों आए अगर एक शब्द एक, एक लाइन में उत्तर करेंगे इसको हम ठीक से समझ पाए किसको यह अस्तित्व को हम ठीक से समझ पाए उसमें हमारा पोजीशनिंग कहा है इसको ठीक से समझ पाए और इसको खूबसूरती को हमको दिखाई दे ये खूबसूरती हमको दिख जाएगा तो आदमी खूबसूरत हो गया अब ये उसका पेमेंट है मतलब उसका होने वाला जो भी आगे का परिणाम है तो इतने सुंदर संसार को हम देख खुश होते हैं इसको एप्रिशिएट कर पाते हैं अभी नहीं कर पाए अभी नहीं कर पाए उसका प्रमाण क्या है हम धरती को बर्बाद कर दिए अभी क्यों नहीं कर पाए क्योंकि अभी हम ये व्यवस्था के रूप में इसको देखे नहीं है तो सिर्फ संवेदना के रूप में देखे हरा पीला लाल सफेद देखकर हम खुश होने गए उससे, उससे हम व्यवस्थित नहीं हो पाए थोड़ा बुद्धि लगा के थोड़ा समझने की जरूरत है अभी एक प्रपोजल यहां पर तैयार हो गया उसको आप देखिए सुनिये उससे आप ठीक से इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने में खालीपन दूर होगा और आपका जीने में वो जीना भर जाएगा इस खूबसूरती के साथ और वो सबके लिए प्रेरणा बनेगा अपने परिवार में दुनिया में अब कोई एग्जाम नहीं जैसा मैं जीता मेरा मेरे सामने कोई एग्जाम नहीं मैं बिना किसी एग्जाम के खतरे में जीता हूँ आप भी जी सकते हैं चलिए और आई थिंक यही हमारी यूनिटी की भी बात आती है मतलब सारी मानव जाति एक है इन द सेंस की अस्तित्व को ही समझना है इसी के लिए सभी इधर है ठीक बात ठीक तो बात ठीक है तो हमारा आखिरी जो थीम है आज का उसके लिए काफी क्वेश्चंस भी अलग से आए हुए हैं तो अच्छी बातें एक में ही जुड़ रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम हम किसको बोलते हैं तो उसको ले उससे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं मनीष जी हैं डेली से वैसा पूछ पूछे कि आ, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं हम उनसे एक तरीके की सहमति एक तरीके की स्वीकृति चाहते हैं मतलब अपेक्षित रहती है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमसे खुश रहे तो ऐसा क्यों हा देखिए हम सबसे सहमति चाहते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है अब कहा अटके गाड़ी सहमति का एक कोई मौलिक स्वरूप हमको पहचान में नहीं आए जिससे कि एक एक तरीके से मैं जीव और सभी सहमत हो जाएं कौन कौन का सहमत हो रहे हैं पहले तो मैं ही सहमत हो जाऊं हमारे साथ में जितने हमारे से छोटे वो सहमत हो जाए हमारे बराबरी के लोग सहमत हो जाए हमारे से बड़े लोग सहमत हो जाएं, ये समाज सहमत हो जाए, परिवार सहमत हो जाए, ये देश सहमत हो जाए, ये विदेश वाले लोग भी हमसे सहमत हो जाये ये धरती हमसे सहमत हो जाए, ये जीव हमसे सहमत हो जाये ये पूरा आकाश हमसे सहमत हो जाए, हम चाहते हैं ऐसा जीना अभी प्रॉब्लम क्या है मनीष भाई आपने को ये पकड़ में नहीं आया कि एकमात्र कोई ऐसा जीने का स्वरूप हमको पकड़ में नहीं आया जो मेरे लिए भी सुखद हो ताकि मैं उसको सहमत हो पाऊं और सबको स्वीकार हो ताकि उनको प्रेरणा हो जाए तो अब कहा से चलेंगे अब सहमतियों के आधार पर चलेंगे क्या सहमतियों के लिए सहमति को नहीं पहचाना जा सकता ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हम सबकी सबसे पूछ पूछ के सहमत होने जाएंगे, उनको भी नहीं पता है कि किसमें वो सहमत होंगे यहां अटक गए अपन आज जहां मानव परम्परा अटकी बैठी है वो क्या बैठी हुई है? है सब चाहते हैं हर उम्र एक उम्र में बच्चा चाहते है मेरे से कोई नाराज न ना रहे लड़की की शादी होती है वो बहू बन के आती है वो ऐसा हाथ ऊंचा करके नहीं आती कि आजा मैं तेरे घर में आने के बाद देखू क्या करती है।, है ना बल्कि वो ये सोच के आती है कि कुछ ऐसा करा जाए जिसमें सब सहमत हो जाए तो हम ये सहमत सबको रखना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इनसे पूछ पूछ के सहमत नहीं हो है सकते है क्यों? उनको भी पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को नेचुरल किसी लॉ का अध्ययन करना पड़ेगा की आखिर में क्या एक ऐसा जीने का स्वरूप बने जो मेरे लिए सुखद हो मेरे को स्वीकार हो दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो उनको भी स्वीकार हो जाए ऐसे एक जीने के स्वरूप को हम कह रहे हैं मानवीता पूर्ण आचरण है ना ये वो नहीं जिस प्रकार से हमने सुन रखा है एक सर्टेन वैल्यूज के साथ सर्टेन कंडक्ट के साथ सर्टेन पॉलिसी के साथ एक समझ के साथ जीने का एक तरीका है जिससे की अभी अपने को लोगों की सहमति का है न एजेंडा नहीं होते हुए भी सहमति हमको गिफ्ट के रूप में मिलता है जैसे हम लोग यहाँ जीते हैं हम किसी से पूछ पूछ के यहाँ जीने के लिए नहीं आए है ना बल्कि उसको ठीक से हम समझे कि मानव का इस प्रकृति में रोल क्या है भैया परिवार में हमारा दायित्व क्या है कर्तव्य क्या है अपने शरीर के साथ हमारा क्या निभना है अपनी आवश्यकता क्या है उनको पूरा कैसे करना है इसको हम ठीक से समझने जाते हैं तो इससे जो जीने का एक तरीका निकला वो मेरे लिए सुखद आपको भी स्वीकार होता है आप भी तो अभी आई हो आप देखो आपको स्वीकार होता है या नहीं होता है जबकि आप आपसे सहमत के हमने क्या काम किया इसके पीछे देखिए आपको आपके पिता जी ने सहमत होने के लिए क्या क्या नहीं किया लेकिन आप सहमत हो पाए नहीं हो पाए एक आदमी है ना अपनी गर्दन कटा के भी दिया तो आदमी सहमत नहीं हुआ धरती का पूरा राजपट ला दिया तो सहमत नहीं हुआ है ना माता पिता के लिए सारा सामान ला तो भी सहमत नहीं हुआ बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया तो भी बच्चे सहमत नहीं हुए तो आज जिस परंपरा में हम जी रहे हैं उसमें कहां सहमति वहमति हो पाई तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो तो जैसा था वैसे ही आप पहले बैठ के समझते हैं कि ऐसी कोई चीज आपको मिले जिससे पहले आप सहमत हो जाओ फिर देखते हैं दूसरों के की यूनिवर्सल होगी तो सब सहमत हो जाएंगे आप सहमति का कटोरा लेके घूमने की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे एक स्वरूप में जीना है जिससे कि सब है ना सारी जगह पर चीजें ठीक हो रही है ठीक है ठीक है तो क्योंकि समय कम है तो हम अपने आ, थीम पर चलते हैं वापस तो लास्ट जैसे कि मैंने बोला इंडिविजुअल फ्रीडम किसको बोलते हैं या इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी ढूंढते हैं एजुकेशनल इंडिपेंडेंस ढूंढते हैं हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो ये तो बहुत भिन्न भिन्न डेफिनेशन है जिसकी वजह से ऐसा इंडिकेट होता है कि कुछ यूनाइट नहीं कर रहा इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जिनेन्द्र कुमार जैन जी का मेरठ से वैसा पूछ रहे हैं कि आजकल काफी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत ही अर्ली एज से सोचना शुरू कर देते हैं तो आ, उसको ऐसे कंसिडर करते हैं दैट्स तो पार्ट ऑफ पर्स्यूइंग योर ड्रीम्स तो ये भी एक तरीके की चाहना है कि हम फ्री होकर रह पाएं इंडिपेंडेंट होकर रह पाए तो इसको हम कैसे देखेंगे ये काफी बड़ा मुद्दा है इस पर और चर्चा मेरे को लगता है आगे भी करना चाहिए अभी जितना समय उतना कर लीजिए आगे भी बढ़ा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कहा से आई कब से शुरू हुई है ना इसको बहुत अच्छे से देख सकता है हम जिस तरह के परिवारों में जिए हैं वहां पर परिवारों में हम हर मानव का सम्मान को सुनिश्चित नहीं कर पाए जबकि हर मानव को सम्मान चाहिए है ना बच्चा हो बूढ़ा हो युवा हो स्त्री हो पुरुष हो अमीर हो गरीब हो धरती के हर मानव सम्मान पूर्वक जीना चाहता है हाया ना ठीक अभी क्या हो गया कि परिवार में हम सम्मान पूर्वक जीने की व्यवस्था शिक्षा विधि से व्यवस्था विधि से सुनिश्चित नहीं कर पाए तो क्या निकला कैसे हम सम्मान को बनाने चाहे तो परिवार में जो धन कमाता है उसको हमने ये माना कि ये सम्मानजनक बात है उसको विशेष हमने कोई जगह दी जबकि हर आदमी सम्मानपूर्वक जीना चाहता है हालांकि धनपूर्वक भी सम्मान सुनिश्चित नहीं है लेकिन हमने ऐसे अपने घर के तौर तरीके बना लिए हर निर्णय में उसी की भागीदारी जो पैसा कमाता है जो पैसा नहीं कमाता है यदि वो कुछ बात रखे भी है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो पैसे नहीं कमाता है जो पैसा कमाता है उसकी बहुत वैल्यू हुई यहां से एक बात बनी और अब धीरे धीरे ये भी दिखने लगा कि जो पैसा कमाता है फिर वो अपनी मनमानी भी कर रहे हैं ना तो एक तरफ वो सम्मान का आधार यदि धन बनाया हमने वैसे ही धन के साथ मनमानी और हम भी सम्मानित होना चाहते हैं तो जब हमारी बात हम करते तो हम तो ये बोलते हैं कि हमको मनमानी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे को सम्मान मिलना चाहिए भाई हमारी बात को तोज्जो देना चाहिए तो चूंकि हमारे सिस्टम फेल है और सम्मान का एक सही तरीका हमको पता नहीं है तो धन के आधार पर सम्मान देने से यह क्या खड़ा हो गया अब क्या हो गया अगर हिन्दुस्तानी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इस पर यहाँ पर जो आदमी है वही जमीन जायदाद के मालिक और वही सब पैसा कमाते हैं वही इस प्रकार से काम करते जबकि काम तो महिलाएं भी सब करती है लेकिन वो धन से चीजों को जोड़ा और परिवार का मुखिया के पास ही सारा धन है उस प्रकार से जब देखा गया तो वो ये समझ में आया कि चलती तो इनकी है क्योंकि इनके पास पैसा है यहां से अब मेरे को अपनी चलानी हो तो क्या करना पड़ेगा ये जगह से अपने निकलने की बात रही अभी जितने युवा हैं, अभी ये जल्दी जल्दी क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते है? है ना क्योंकि वो मनमानी के लिए एक रास्ता है एक तरफ तो जो सम्मान की चाहते वो तो उनकी जेन्यून चाहते उस जेन्य चाहत में अब वो तो स्पष्ट होने दी क्या है तो उसके पीछे ये एक और रास्ता निकल गया जिसमें कि मनमानी कर सके है ना जैसा हमारा मन पड़े वैसा जी उसके लिए क्या है मम्मी पापा का दबाव मुक्त हो तो उसके लिए क्या है पैसा है नहीं है इसलिए घर में बैठा रहना पड़ता पापा से पूछना पड़ता हर दिन पैसे लाओ पैसा लाओ जिस दिन हमारे पास आ जाएगा उस दिन अपने गाड़ी उठाएंगे कहीं भी भाग जायेंगे कुछ भी करेंगे तो ऐसी मनमानी और उदंडता करने के लिए अभी हमको पहला मुद्दा है फाइनेंशियल फ्रीडम और जब ऐसा चलते हैं तो आगे जाकर अटक जाता है कार्यक्रम क्योंकि आप मनमानी करने के लिए चलते हो तो जिस डिजाइन में आप जाते हो वहां पर तमाम तरह के लोग वैसे बैठे हुए हैं कि बेटा है ना अब उनके मन के आपको चलना है पड़ेगा तो आप चले अपनी मनमानी करने के लिए लेकिन किसके दरवाजे जाके पहुंच गए जहाँ पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और वो उन्होंने अपने संग्रह के लिए ये सब खोल कर रखे हुए है और आपके आप लिए वो एक ब्रेड है थोड़ा सा कि आप अपनी मनमानी कर लो लेकिन थोड़े दिन में समझ में आता है कि उनकी मनमानी के लिए हम जी रहे हैं अब डबल मार पड़ी कि एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ अपनी मनमानी के लिए सोचे थे लेकिन वहां तो पर शुरू हो गई अब वहां तो से फिर छुट्टी भी चाहिए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए और काम में मन भी नहीं लगता है यहां जाके गाड़ी अटक गई अब वहां से जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई फोर डे हॉलीडे हो गया आ, फोर डे वीक की हम बात कर रहे हैं तीन दिन दस रुपये के बड़ा रहना है मौज मस्ती कर रहे हैं या कोई भी और भी लीजर एक्टिविटी में जा रहे हैं ताकि चार दिन का वो कष्ट झेल पाए चार दिन का नहीं तीन दिन में तीन दिन में चार दिन का न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते मैं ये कह रहा हूँ कि तीन दिन में से अगर एक दिन भी पर में जीना पड़ेगा तो बच्चे पूछे तीन दिन छुट्टी मना भी आप उसको काउंटर नहीं कर सकते हैं। है ना बल्कि उसको पता रहता है कि वापिस मुझे जाना है इसमें तो वो पहला दिन से ही उसको वो कोई लीजर विजर होता नहीं है तब हमको समझना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल डिजाइन क्या होंगे अभी जिस प्रकार से हम लोग यहां जीते हैं, इसमें धन समाज की संपत्ति है कमाने के लिए हम लोग तैयार होते हैं और आने के बाद परिवार का होता है अभी इतना तीन स्टेज में भी बात है धन समाज की संपत्ति है स्व पूर्वक स्वधन अर्जित करता हूं अर्जित होने के बाद परिवार का संपत्ति खत्म हो गया कहा अब इसमें सम्मान का इश्यू खत्म हो गया यहां से अगर चलते हैं तो किसी किसी तरह का मनमानी नहीं है है ना कमाने के बाद वो तो परिवार गई है अब आदमी आदमी के साथ क्या बातचीत करे क्या करे क्या नहीं करे तो अभी ये समझने समझाने का मुद्दा निकल के आए धन के आधार पर मूल्यांकन के बजाय मूल्य के आधार पर चरित्र के आधार पर नीति के आधार पर हमारे जीने के तौर तरीके के आधार पर यदि मूल्यांकन को हम ठीक ठीक लगाएंगे वहां से जीने की ओर प्रेरणा होता है धन से लगाते हैं तो धन के लिए प्रेरणा पाते हैं रूप लगाते हैं रूप के लिए पाते हैं पद के लगाते पद के लिए पाते हैं रूप अस बल धन यदि सम्मान का आधार बनेगा कोई फ्रीडम को हम पहचान नहीं पा रहे आज सबके पास पैसा है जब में। फ्रीडम है क्या है ना और फ्रीडम हो तो करें क्या वो तो फ्रीडम को हम समझे ही नहीं है तो मनुष्य जब धरती पर पैदा हुआ धरती बहुत सुंदर थी और इतनी बड़ी थी हमारे पास कोई कमी नहीं हमको कमी किस बात की है हम लोग संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं आज भी नहीं जी पाए कल भी नहीं जी पाए थे वो आदिकाल में कोई अच्छा युग की आप बात करते हो सत्युगे जो भी जितने भी नाम आपने ले रखे हैं उसमें भी नहीं जी पाए उसमें भी युद्ध पैसे के लिए हो रहे हैं लड़ाई के लिए हो रहे हैं। मतलब लड़ाई जो है वो सम्मान के लिए हो रही है तो ये दिखता ही है कि अभी तक हम लोग सम्मान को ठीक से समझे नहीं है तो फ्रीडम नहीं हो पाएगा ऐसे ही आर्थिक स्वतंत्रता की जो हम बात कर रहे थे ऐसे सामाजिक स्वतंत्रता की बात है ऐसे ही विचार में स्वतंत्रता की बात है ऐसे ही व्यवहार में स्वतंत्रता की बात है ऐसे कर्म करने में स्वतंत्रता की बात है ऐसे उत्पादन करने में स्वतंत्रता की बात है इतनी जगह पर स्वतंत्रता को बहुत अच्छे से समझ लिया गया है और उसको यहाँ पर जीने में हम लोग आप देखी रहे लगा ही रहे हैं और उससे प्रेरणा पाकर अभी सैकड़ों लोग इसको अध्ययन करने की सोच ही रहे सोच रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं आप भी करेंगे बाकी लोग भी करेंगे लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है और बहुत हम स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या है एक लाइन में आपको बता दें अभी तक हम क्या मानते हैं स्वतंत्रता का मतलब सबसे अलग होकर जीना बराबर स्वतंत्रता हम मान रहे मन मानी पूर्वक स्वतंत्रता अभी ये समझ में आया स्वतंत्रता का मतलब है सबके साथ जीने की योग्यता आ जाए और स्वनिर्णय पूर्वक जीना क्योंकि अलग होने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है आप धरती से अलग नहीं हो सकते है ना आप इस अस्तित्व में अलग नहीं हो सकते हैं आप अपने शरीर से अलग नहीं हो सकते हैं दूसरे लोगों के साथ अलग नहीं हो सकते पेड़ से अलग नहीं हो सकते हवा से अलग नहीं हो सकते तो अलग होने का कार्यक्रम नहीं है स्वतंत्रता स्वतंत्रता का मतलब ही है कि सबके साथ होते हुए रहना आ जाए सबके साथ होने की समझ आ जाए तो एक व्यवस्था में जीने की योग्यता आ जाए तो हम स्वतंत्र हो गए नहीं तो परतंत्र है तो स्वतंत्रता हम सब चाहते हैं अभी पंद्रह का आने वाले थोड़े दिन बाद उसका केवल केवल मतलब इतना है हमको तंत्र क्या है समझ में आ जाए तंत्र का मतलब व्यवस्था क्या है प्रकृति में अस्तित्व में क्या है वैसे हम लोग जीने लगे हैं वैसा अगर हम जीने लगते हैं हम स्वतंत्र हो गए कोई हमारे पर कोई डंडा नहीं चलेगा अभी तो हम स्वतंत्रता एज एन चॉइसेस के रूप में देखते हैं इनको, राइट right? कि यू साइंस ले लें कि कॉमर्स ले लें कि आर्ट्स ले लें उसको हमको लगता है हमारी फ्रीडम है कि हम मेरे पेरेंट्स से तो बोल दिया ले लो जो लेना है दैट्स नॉट एक्चुअली फ्रीडम तो जैसे कि मैंने मैंशन करा था उस दिन हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए हम सारे क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि जब भी प्रॉम्प्ट सा होता है हल्का सा भी हो तो हमारा ध्यान जाता है किसी बात पर तो उसके लिए हम यू और फेसबुक पर आ, कुछ कुछ दो दो मिनट के वीडियोस अपलोड करते ही रहते हैं जिससे कि आप जुड़े रह सकते हैं और उससे भी जो क्वेश्चंस बनते हैं यू कैन एड्रेस देम इन दिस सेशन एंड मैं नंबर एक और बार रिपीट कर देती हूँ यू कैन व्हाट्सएप इट और कॉल और सेंड वॉइस रिकॉर्डिंग टू नाइन बहुत ही अच्छा लगा चाचा जी आए मतलब मेरे लिए तो काफी सारे क्वेश्चंस जो मुझे दिख भी नहीं देते हैं वो एड्रेस हुए और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आई थिंक आ, काफी अच्छा रहा अच्छा तो तो तो तो तो ठीक है एक और क्वेश्चन है हमारा आज हम थोड़ा लेट भी शुरू किए थे चलिए इनका हाँ। नाम नहीं लिखा हुआ है जी सी अच्छा ठीक है तो YouTube पे जो वीडियो डाला था हॉलीडेज वाले क्वेश्चन पर उससे कोई जीईसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से रायपुर से एक क्वेश्चन आया है कि सरकार को क्या ये बात समझ नहीं आ रही और कब तक ये प्लान आप सक्सेस देख पा रहे हैं बस इसका सक्सेस होना बिल्कुल तय है आपको समझना इसके लिए जरूरी है जैसे आप समझ लेंगे वैसे सक्सेस हो गया आप ही इंतजार कर रहे हैं महाराज आप वहां कंस्ट्रक्शन ही करते रहोगे और जिंदगी कंस्ट्रक्ट कौन करेगा है ना तो जिंदगी यदि कंस्ट्रक्ट होती है एक एक जिंदगी भी कंस्ट्रक्ट हो जाए मतलब गठित हो जाए मतलब ऑर्गेनाइज हो जाए एक आदमी वहां से स्रोत बनता रहता है और समय का इसमें मुद्दा नहीं है और ये भी नहीं कि किया आदिकाल तक ही होने वाला है ऐसा अनाधिकाल तक होगा ऐसा नहीं है अगर हम लोग ठीक ठीक पहचान करते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं है क्योंकि हमारे अंदर चाहत तो ऐसी है ही ठीक से उसको पहचानना कि क्या है और उसको जीने के सही स्वरूप क्या होते हैं यदि एक एक भी हम व्यवस्था का स्वरूप खड़ा कर लेते हैं जिसपे हम लोग काम कर ही रहे हैं जिसको यहाँ पर एक जिगलू के नाम से जाना जाता है जिगलू अपने आप एक व्यवस्था है जहां पर हजार परिवार एना ऐसे अगर ये व्यवस्था बनती तो आपका तो काम चली गया अब बच्चा माना जाती को इसको स्वीकारने की बात है तो यदि आपको स्वीकार होता है और आपका काम चलता है तो वहां से रास्ता बनता है दौड़ने का दौड़ेगा ये कहा दौड़ेगा भाई उसके अगले एक साल में ही हम लोग सैकड़ों हजारों गांव इस प्रकार से बनने वाले हैं हम बनाने वाले ऐसा कुछ नहीं लोग ऐसा जीने वाले क्योंकि ई की मोबाइल बना था है ना और जैसे वो मानव की अपेक्षा भी पूरा पड़ा लोग लेके भागे हम सब शुभ चाहते हैं हम सब खुशहालीपूर्वक जीना चाहते हैं इसलिए एक भी खुशहाली पूर्वक जीने का रास्ता उसका एजुकेशन उसकी व्यवस्था अगर बनती है ये माना जाती है इसको लेके इतना तेजी से दौड़ेगा है ना किसी को नाम भी याद नहीं रहेगा कहां से आया और हम लोग ये नाम के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं है ना इसमें कोई दूरी नहीं है कोई देरी भी नहीं है यदि देरी है तो केवल इतनी कि हमको ठीक से समझ में आए और जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं अभी पिछले दस वर्ष में जो भी हमने काम किया बिल्कुल दस वर्ष का समय कुछ भी नहीं है उसमें ज्यादातर समय तो हम अपने को ठीक करने में निकाले है ना और जैसे ही कुछ थोड़ा सा जीने का कोई मॉडल निकला अब इतनी तेजी से लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं और मैंने कहा ही अप्रिशिएट करने का मतलब वो खुद ऐसे जीना चाहते हैं और इतनी तेजी से लोग जीना चाहते हैं जितना जीने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं अभी और ये वो लोग नहीं है कि वो भाग्य कहीं से भाग के आए वो लोग कोई नहीं है ये सब वो लोग है जो अपने घर परिवार में ठीक से जी रहे क्योंकि ये तो परिवार वाला मॉडल है ना इसमें भागने का कार्यक्रम नहीं है तो इतनी तेजी से लोग इस पर अपना रुझान को व्यक्त कर रहे हैं और तो देरी का कोई मुद्दा नहीं है एक व्यवस्था खड़ा होना उसके साथ ठीक से उसके जो डेटास हैं वो डेटास को ठीक से मेंटेन करने की जरूरत है और डेटा ट्रांसफर होने वाला ना कि ना कि वो कोई है ना वो यहां पर एक तरीके से बनेगा कोई जगह में कोई तरीके से लोग ऑर्गेनाइज हो उसके बाद सरकारें भी तैयारी बैठी हुई है है ना हम तो सरकारों से भी बात करके देख देखे लिए सरकार तो बोलती है हम तो सब करने को तैयार है जनता को मना लो जनता बोलती सरकार को मना लो है ना फिर ना वो पहले हम स्कूल में पढ़ाने गए तो उनने बोला सर हम तो प्राइमरी स्कूल में है ना पढ़ाते हैं हमारे पास क्या है आप तो हायर सेकेंडरी वाले को पढ़ाओ जैसा वो बोलते है वैसा के लिए हमको बच्चे तैयार करना पड़ता है हम लोग थोड़ा सीधे से हायर सेकेंडरी वाले के पास गए उसने बोला सर कि हम तो आई के लिए तैयारी कराते सर हमारे पास तो कुछ ही नहीं आप आई वालों को जाके बताओ ना हमको छोड़ो आईआईटी में पहुंचे जब पहली बार मैं आई में, में पहुंचा तो वहां सबसे पहले ये निकल के आया पहले दिन ही चलते सर हमको क्यों परेशान कर रहे सर मैं क्यों क्या हो गया अरे कुछ नहीं हो सकता क्यों अरे हम तो ये बच्चे तो सब तैयार होके आते आप प्राइमरी वाले जाके बता ना मैं कहा चुप हल्ला नहीं करो अभी सब एक दूसरे पे देख रहे हैं ठीक बोले सर यहाँ तो रेडी सब बच्चा रेडी होकर आता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये लोगों में जो अयोग्यता है यहां से वहां तक जनता से रहा सरकार तक है ना चपरासी से रहकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बातों होकर देख ली गई और छोटे से इंस्टीट्यूशन से रहकर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में ये अयोग्यता ही है जो दूसरों पे ढोलता रहता है कार्यक्रम है ना जैसे हमको समझ में आता है वो सभी जाकर योग्यता सम्पन्न होते है वहां से गाड़ी दौड़ने वाली है कोई कोई इसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी दिक्कत नहीं समझने की बात है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो जिंदगी कंस्ट्रक्ट करे है ना बिल्डिंगे तो हमने बहुत बना ली उसमें रहने वाले परिवार कहा है खुशहाली कहा है आदमी कहा है।, है ना हम एक आदमी नहीं बना पाए एक परिवार नहीं बना पाए घर तो हमने ढेर सारे बना लिए अब वो घर बने हैं क्या वो सब बिल्डिंग है दड़बे हैं क्या है वो दड़बे उन दड़बों में आदमी रह रहे हैं उसको बाहर निकलना पड़ेगा आगे आना पड़ेगा बढ़िया जी धन्यवाद ठीक है सो विथ दैट वी कम एंड कम टू एन एंड टू टू डेज आज का जय सेशन जो भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद uh, देख के अच्छा लग रहा है जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है और लोगों की काफी जिज्ञासा बन रही है तो आगे के लिए भी आप अपने uh, संबंधियों को जानने वालों को भी ये बता सकते हैं कि दे केन ज्वाइन इन आई थिंक एक छोटी सी बात ध्यान दिलाना चाहिए कि ये जो भी कार्यक्रम यहां हो रहे हैं ये सब स्वधन पूर्वक जीने का कार्यक्रम है और एजुकेशन यहाँ पर अनमोल मानी जाती है तो ये सारे कार्यक्रम के पीछे कोई आर्थिक है ना अर्जन करने का तरीका नहीं आर्थिक अर्जन करने के लिए हमारे पास अपने उत्पादन के स्रोत है उसपे हम काम करते हैं एजुकेशन का कोई मूल्य नहीं है इसलिए सारा एजुकेशन जो भी काम हो रहा है चाहे वो अभी यूट्यूब पे काम कर रहे हो चाहे यहाँ पर जो भी हो रहे हैं उनके पीछे कोई चार्जेस नहीं है, है ना न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट न हिडन कुछ तो अगर हम शिक्षा को अनमोल है उस, अगर उस शिक्षा को दाम नहीं है अगर ऐसी जगह ले जा सकते हैं तभी जाकर व्यवस्था की बात बनेगी उसी अर्थ में सारे काम हो रहे हैं ये बात भी साथ साथ सबको स्पष्ट रहे क्योंकि आज सब लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं कहाँ से इसका पेमेंट होने वाला है आगे जाके हाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी आप वीडियो स्वी में देख रहे हैं फिर आप इधर आएंगे तो हम आपसे सब्सक्रिप्शन फीस लेंगे तो ठीक है आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अ प्लॉज फॉर ऑल द ऑडियंस क्योर फॉर पीपल हु वर विद आस एंड फॉर आर टीम जिसकी वजह से हम ये पॉसिबल करा पा रहे हैं थैंक यू और आपके लिए धन्यवाद नमस्कार